अवस्था त्रय वान जीवो ऐसा कहा गया आ टीका में अवस्था त्रय इति जीव तत्र अवस्था स्वरूपम अभिधा अवस्था का स्वरूप तीन अवस्था कह दिया गया उसका लक्षण के साथ तदवान जीव एक उत अनेक पहले नाना जीवो एक जीववाद विचार हो गया किन्तु अवस्था वाला ये अर्थात एक जीववाद में भी अवस्था होता है क्या ये प्रश्न है उत अनेक आकांक्षा आह तीवस माया उपाधिअपेक्ष अंतक उपाधि अपेक्षा ना व्यवहार तो ये दोनों प्रकार के अर्थ ये वाले दोनों प्रकार के होंगे तस्य अवस्थावतो अवस्थे ये अवस्था वाला जीव एक जीव बाद में वही एक ही जीव वही है। माया तो, तो माया उपाधि का मतलब वहां परिचिन्न नहीं है नहीं होने से एक जीव उसका भी होता है उसको भी आएगा और उसका जागृत भी हो जाता है जागृत हो जाट शरीर हो जाएगा तस् जा, तस्थात तो उत्तर तो अवस्था हो तो जीव ये जीव हो गया तथा भूर मध्यम परिमाण वीव इत्य या तो एक जीव होने से जीव विभू होगा अथवा नाना जीव होने से अंतकरण उपाधि अपेक्षा होगा तो मध्यम परिमाण होगा न अथात तो टीका मैगे अर्थात जीव से विभुत्वादी प्रदर्शन जीव विभू है ये कहने से अणुत्व जो रात में है वो ये उसका है निराकरण हुआ जीव अणु नहीं है मूल में जीव से अणुत्व प्रत्युक्तम क्यूँकी तो अंतकरण अथवा माया ये उपाधि बनेगा तो फिर ये अणु कैसे होगा माया होगा हो हो तो ये व्यापक हो गया विभू हो गया अंतकरण बनेगा तो ये मध्यम परिमाण होगा अणु नहीं है फिर ये जीव अणु कहते है किस को या कह देते है विचार आरम्भ करते हैं टीका मै नालाग्रह सतभागस् सतधा कल्पित चीवो भाग सभी जेय स चा न्याय कल्प्य बालाग्रह सतभागस् सतधा बालाग्रह को सतभाग करके उसको फिर सतभा करेंगे कल्पित वो जीव है ऐसा जो कल्पित कहेंगे बाला का सतभाग का सतभाग नहीं कर पाएंगे न कल्पित जितना छोटा हो सकता है वो एक भाग जीवो स भाग जीवो विज्ञे सय कल अनंत उसमें सामर्थ्य है वो इतना छोटा भी है और अनंत भी हो सकता है इस प्रकार कहते हैं इत्यादि श्रुति विरोधस अगर आप जीव को व्यापक अथवा मध्यम परिमाण कहेंगे ये जो बालाग्रह सतभाग का सतभाग ये श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा इत्यादि एक सकार आधा सकार बीच में चाहिए इत्यादि श्रुति विरोधस विरोध तो विसर्ग होने से भी चलेगा इति असंख्य इस प्रकार असंख्य पूर्व पक्षी कहा तो ये सब अणुपरिमाण कहने वाला श्रुति है असंख्य सिद्धांत कहता है कि महतो महियान इत्यादि श्रोता अणोरणियान आगे महतो महियान ये श्रुतिया सर्वांगीण सुखादी उपलब्धिया अगर शरीर अगर आत्मा अणुपरिमाण होगा तब फिर गंगा जी में जब निमग्न गंगा मग्नस्य से शरीर से अगर होगा आत्मा उसके साथ संबंध भी मन का होकर के अणुपरिमाण स्थान पर होगा तो सर्वांग में शैत्य अनुभूति नहीं होगा इसलिए अणुपरिमाण ये नहीं हो पाएगा अनुभूति तो इंद्रिय के साथ आपका ये संबंध होना चाहिए अंतःकरण का अंतःकरण को अगर आप अणुपरि वास्तविक क्या है सिद्धांत कहेगा कि अंतकरण के साथ जीव का संबंध हो करके अनुभव करता है वो लोग कहेंगे कि जीव का परम मतलब परिमाण ही अनुपरिमाण और अंतकरण कहेंगे अंतकरण भी ये भी अणुपरिमाण है जैसे नया एक लोग मानते हैं, तो दोनों अगर अणुपरिमाण हो जाएंगे अणुअणु में संबंध होकर के शरीर के साथ भी वो अणुपरिमाण संबंध करेगा सिद्धांत कहता है कि अंतकरण भी अणुपरिमाण नहीं है और सिद्धांत का मत में तो आत्मा का तो व्यापक बात है सिद्धांत का मत में ये जो अनुभव होने वाला घटना इसके साथ आत्मा का संबंध नहीं है अर्थात वो केवल प्रतिबिंबित तो होना ये संबंध कहाँ किसका किसका होता है अंतकरण और इंद्रियों के साथ होता है तो इंद्रिय हो गया इंद्रिय उसके साथ अंतकरण का संबंध होगा क्या सी दोष कैसे उठा रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी क्या है सिद्धांती कहेगा कि अगर अणुपरिमाण होगा ये अंतकरण तब तो आपका एक जगह में ही संबंध हो सकेगा त्योग्रिय में क्योंकि ये संबंध होगा ना अभी अंतकरण जिस स्थान पर संबंध होगा उसी स्थान को अनुभव करेगा इस प्रकार की कहेंगे किंतु सिद्धांती मत में अंतकरण मध्यम परिमाण हुआ मध्यम परिमाण होने से ये पूरा शरीर को एक साथ अनुभव करेगा और सिद्धांतमत में आत्मा का ये संबंध के साथ इंद्रियो के साथ कोई संबंध नहीं है वो तो अंतकरण संबंध होकर के इंद्रिय के साथ जो वृत्ति बन जाएगा उसमें प्रतिबिंबित तो होना है ये सिद्धांत का उल्लुओं का बात किंतु तो ये संबंध होगा आत्मा और अंतकरण और इंद्रिय ये सब संबंध होंगे और ये अनुपरिमाण होने से अंतकरण भी जैसे नया एक लोग कहते हैं वो भी इसी प्रकार के अर्थात एक जगह में संबंध करेगा और रामानुज मत ये तो अनुपरिमाण बोलकर के यहाँ कहे माधव मत वाला भी अणुपरिमाण कहते हैं और उन लोगों का मत में आत्मा सीधा अनुभव करता है वेदांत तो मत में जैसे ये मन ही अनुभव करने वाला मुख्यतः है आत्मा तो केवल प्रतिबिंबित होना है तो वो लोग कहेंगे कि आत्मा ही साक्षात तो अनुभव करेगा क्योंकि ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होने वाला है मन और इंद्रिय का संबंध होकर के ज्ञान तो आत्मा में उत्पन्न होगा ऐसा वो लोग कहेंगे अच्छा यहाँ नया एक लोग कहेंगे कि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा ये माधो लोग भी कहेंगे कि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा किन्तु तो उनका आत्मा अणुपरिमाण है जैसे रामानुज कहते हैं इनका विचार ये रामानुज मत का तो अन्य ग्रंथ में ऐसा मतलब हम लोग जितना पढ़ते हैं उसमें आया नहीं अद्व सिद्ध में माधव मत के साथ मुख्य विचार होता है मा, माधव वहां पूर्व पक्षी उस ग्रंथ का खंडन है वहाँ माधव में आत्मा का परिमाण अनुपरिमाण ऐसा कहा गया है उसमें ज्ञान उत्पन्न होना <coughs> कैसे वहां संबंध मानते हैं <coughs> तो जैसे वेदांति लोग कहते हैं ऐसा उनका प्रक्रिया नहीं है तो इसलिए उनका अंतकरण और आत्मा सब अनुपरिमाण लोग कहते हैं इसके लिए प्रमाण देते हैं तो उनका प्रक्रिया थोड़ा अलग अलग है वो वेदांति के ऊपर दोष देते हैं कि होना चाहिए वेदांति उनको कहते हैं होने से ये आपको अनुभव नहीं आएगा ये तो कैसे तो के किंतु तो जो संबंध करेगा अगर वो स्वयं अणुपरिमाण होगा तो इंद्रिय व्यापक मतलब शरीर व्यापी होने पर भी ये तो एक स्थान पर संबंध करेगा ना। ये भी तो मानते हैं ना कि अंतकरण अर्थात तो इधर रहती है, ये, रहता, में रहता है। ना, ना, ना, ये जो अंतकरण और इंद्रिय संबंध होता है वेदांति कहते हैं न की अंतकरण शरीर व्यापी है तो वो स्थान भी तो बताए थे मृदा वो तो जिसमें अर्थात सुसुप्ति में चला जाएगा वहाँ जिस समय में जिस इंद्रियो को अंत करण एक समय में एक इंद्रियों के साथ संबंध करेगा जिस समय में जिस इंद्रियो के साथ संबंध करेगा उस समय में उस इंद्रियो का स्थान पर वो रहेगा नहीं तो संबंध कैसे करेगा इंद्रियो सब इधर उधर नहीं चल पाएंगे अंतकरण किंतु वो सर्वत्र व्याप्त है नहीं त्वरियो व्यापी है व्यापक है ना इसलिए द्वारा होने वाला को लेगा कर लेगा एक स्थान पर रह के कैसे करेगा क्योंकि इंद्रिया का तो नौ इंद्रिया शरीर व्यापी है, हाँ है तो जैसे कहते हैं ना आपको पूरा इतना बड़ा लोहा गर्म है तो आप एक जगह में चु करके कह देंगे पूरा गर्म है नहीं है ठीक है सही बात है अगर ये अणु परिमाण होगा तो इंद्रिया का एक स्थान पर वो स्पर्श करेगा उसी स्थान पर कह सकता है की यहाँ गर्म है ठंडा है सर्वत्र अनुसार तो इंद्रिय तो तो की तो आवश्यकता नहीं है वो खुद ही घूमता है ना, ना ना न कितु यह विषय के साथ संबंध नहीं हो पाएगा ना, ना तो फिर इंद्रिय वो कर लेगा विषय के साथ, और के साथ वो इतना पर भी पूरा तुग इंद्रियो का अनुभव को एकीकरण करेगा कौन जो की उसी जाग में ए, उसका अगर कहते ना कि कंट्रोल रूम जैसा हो जाएगा वहां और मन का संबंध हो जाएगा तो पूरा इंद्रिया का व्यापार को ग्रहण कर लेगा किन्तु ऐसा नहीं है न इंद्रिय और इंद्रिय मान लीजिए जैसे एक मतलब लोहा का चादर जैसा मान लीजिए पूरा गर्म हुआ पूरा ठंडा हुआ और मनो वहा जैसे आपका उंगली स्पर्श करवा रहे एक लोहा का चादर गर्म हुआ है अथवा तो ठंडा हुआ है और वहां आपका अंतकरण जा रहा है उंगली जैसा जितना ज्यादा स्पर्श करेगा उतना को अनुभव करेगा जैसे हम चक्षु इंद्रियों को अभी देखना चाहते है किन्तु हमारा अंतकरण चक्षु के साथ संबंध नहीं कर रहा है अंतकरण अगर पाद में जाकर के स्पर्श इंद्रिय के साथ संबंध करता है आपका कचु से देखेगा नहीं वो तो इसी प्रकार की उस समय वो स्पर्श इंद्रिय के साथ संबंध कर रहा है इसके चक्षु के साथ नहीं करेगा इसी प्रकार के स्पर्श इंद्रिय का भी अगर पाद में करेगा तब श्री में नहीं करेगा इसलिए वैदांतिक लोग कहते हैं कि अंतकरण शरीर व्यापी है आप कहते हैं कि पूरा इंद्रिय का मतलब सारे सूचना एक जगह में आ जाएगा क्यों आ जाए नहीं आएगा स्पर्श इंद्रिय ऐसा नहीं है बाकी का होगा स्पर्श इंद्रिय ऐसा नहीं है नहीं, वहाँ बन रहता है जहाँ की आवश्यकता अंतकरण के मन है नहीं वहाँ कोई एक नियत स्थान होगा न पूरा शरीर व्यापी शरीर व्यापी तो फिर जो परिणाम जीव का बता रहे है न हाँ ये, ये दोस्त दे रहे वेदांति का मत क्या है कि अंतःकरण ही जीव का उपाधि है वास्तविक जीव तो व्यापक तो आत्म तत्व तो है अंतकरण को ले करके माना जाता है कि उसका इतना परिमाण है उपाधि ग्रस्त हो गया इसलिए <coughs> अंतःकरण जितना बड़ा दर्पण जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना बड़ा होगा ना तो जीवो कहने का अर्थ अंतकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य अंतकरण वगैरह शरीर व्यापी होगा जीव भी शरीर व्यापी होगा इनके मत में का कोई निश्चित स्थान नहीं है तो जो माधुरा मत है मत है ये जागृत अवस्था में पूरा देश में पूरा शरीर में रहेगा और ध्यान करेंगे कैसे जब एकाग्र ध्यान करेंगे ना उस समय फिर करेंगे उस समय में ये वार्तिक में एक जगह दिए थे अंतकरण का एक सामान्य स्थिति रहेगा और एक विशेष स्थिति रहेगा रहेगा सामान्य स्थिति सर्वत्र प्राण के साथ चलेगा विशेष स्थिति इंद्रिय के साथ चलेगा सुसुप्ति अवस्था में भी अंतकरण पूरा शरीर में सामान्य रूप में रहेगा क्योंकि प्राण के साथ होकर के अगर सुसुप्प्ती समय में भी अंतकरण पूरा उसका अगर कुछ अंक नहीं रहेगा पूरा हृदय में चला जाएगा आप सुसुट्टी समय में किसी जगह में स्पर्श करके जब हिलाते हैं उठता कैसे इसलिए कहते हैं कि ये सामान्य रूप से रहेगा किंतु विशेष रूप से नहीं रहने से ज्ञान नहीं कर पाता है इसी प्रकार की जब हम ध्यान कर लेते हैं तब हम उसको जागृत अवस्था में केंद्रीभूत कर देते हैं किसी भ्रू में अथवा गला में अथवा हृदय में सामान्य रूप से व्याप्त रहने पर भी हम उसको एकाग्र कर देते हैं ध्यान जब बहुत गहरा हो जाएगा पांव में स्पर्श करने से भी उसको पता नहीं चलेगा सुशुद्धि जैसा चला जाएगा और गहरा नहीं होगा अर्थात तो अंतकरण कितना विशेष रूप से फैला हुआ है अभी जैसे हम लोग का अंतकरण पूरा विशेष रूप से पूरा शरीर में फैला है जहां भी स्पर्श करिए होगा ध्यान करने का समय में किन्तु आप विशेष फैलाओं को थोड़ा संकोच करके एक जागा में ले आते हैं सुसुद्ध समय में पूरा संकोच अर्थात संग्रहित होकर के हृदय में चला जाएगा ध्यान के समय करेंगे कहा जिस जगह में वो करेगा कहीं करेगा जो कोई भ्रू मध्य में करेगा कोई हृदय में करेगा कोई नाभि में करेगा जहां बाहर भी, कर भी करेगा तो बाहर करने से अर्थात बाहर अगर करेगा तो भ्रू मध्य होकर के जाएगा अर्थात उस समय में वह भ्रू में अधिक एकाग्र रहेगा और इसका कम हो जाएगा होगा अर्थात सिद्धांति मत में जो जीव है अंतःकरण उपाधिक जीव होने से अंतःकरण का ही प्राधान्य लेकर के कह दिया गया इसलिए अंतःकरण जितना बड़ा जीव उतना बड़ा हो गया बाकी लोग क्या कहेंगे अर्थात अंतकरण का प्राधान्य नहीं जीव का प्राधान्य भोग करने वाला उनका करता भी जीव है भोक्ता भी जीव है सब वही करेगा अंतकरण तो केवल एक के लिए, बाकी मत अच्छा। तो में पूरे शरीर में रहता है वेदांत का मत हाँ, तो जिनके कट गए तो उनका अंतकरण कम हो गया उतने जागो मैं सिकुट जाएगा वास्तविक कम नहीं हो जाता है उतना फैलता है अभी उतना फैल नहीं पाएगा न न ना, ना, उनका ऐसे फैलने का मतलब उनका ये नहीं है ना उनका अनु परिमाण है तो वो भी फैल तो सकता है वास्तविक है ना यहाँ फैलने का अर्थ है की सामान्य रूप से तो सर्वत्र व्याप्त है तो अभी सामान्य रूप से उस अंश नहीं रहा था और व्यापक नहीं होगा अर्थात कह भी जा सकता है अंतकरण थोड़ा उसका घट गया कहे से कोई उसका अंतर उसका बुद्धि में चलता है ना मेरा उंगली कट गया कट गया बोल करके ये उसका मन थोड़ा छोटा हो गया छोटा मानेगा ना अच्छा आगे महत्व में महत्व महिया नीति श्रुतिया ये श्रुति कहता है कि महान है और सर्वांगीण सुखादि उपलब्धिया महतो महियान कहने से शुद्ध आत्मा महान है विभू और जब सर्ग सर्वांगीण सुखादि उपलब्धि कहते हैं वो तो अंतकरण उपाधि को ले करके ये विचार है क्योंकि आत्मा का सर्वांगीण सुखादी उपलब्धि के साथ कोई वास्तव संबंध नहीं है ये तो अंतकरण को ले करके शुद्ध तो कहते हैं तो अगर आप ये बात कहते हैं आत्मा व्यापक है और अंतकरण उपाधि को लेकर के सर्वांगीण उपलब्धि होता है तो फिर ये ये ये सब क्या कहता है अणु क्यों कहता है तो आ, इसके लिए उत्तर देते हैं। शुद्ध दुर्लक्ष्यत्व दुर्लक्ष अभिप्रायण एव अणुत्व शुद्ध जो है वो दुर्लक्ष्य है इसलिए अणु कहा गया परिमाण को लेकर के अणु नहीं कहा गया और सोपाधिक से तू अंत करण वृत्ति उपाधिकृतम सोपाधिक जो हो गया तो वो अंतकरण वृत्तिपाधिक जीव जो नाना जीव वाद मानते है तो अंतकरण वृत्ति उपाधिक जीव होने से तो उसको छोटा कह दिया गया व्यापक नहीं है किन्तु अणु है वहां अणु नहीं है छोटा है इस अर्थ को लेकर इतिहाशय मूल में बुद्धेर गुणेनात्म गुणे नाग्र मात्र हि अवरोपी दृष्ट इत्यादो तो बुद्धेर गुणे न आत्म गुण न बुद्धि का गुण जो बुद्धि का परिणाम होता है सुख दुखादि आत्मा का गुण आत्मा अर्थात शरीर यहाँ शरीर का जो गुण होता है जरा मृत्यु इत्यादि ये सब के साथ आराग्रमात्र अवरोपी दृष्ट अर्थात ये छोटा अनुभव होता है बुद्धि का गुण सुख दुख आदि को लेकर के, शरीर का जन्म मृत्यु इत्यादि को लेकर के व्यापक आत्म तत्व तो होने पर भी छोटा जैसा व्यवहार इत्यादि अनुभव होता है इत्यादि जीव बुद्धि शब्द वाच्य अंतकरण परिणाम उपाधिक परमाणुत्व श्रवना आराग्र मात्र आरा, आरा कहते हैं ये जो हाँ जो सौ कहते ना जो काटने वाले तो उसका मतलब दांत जैता होता है तो जीव ऐसा है कहते हैं कहते उपाधि को लेकर के अंतकरण उपाधि को लेकर के छोटा बड़ा इसे विचार आरा ये संस्कृत का शब्द है आरा संस्कृत शब्द है आरी कहते हैं ना वो संस्कृत में आरा है संस्कृत शब्द है आरा उपाधि परमाणुत्व श्रवणात् अर्थात ये उपाधि को लेकर के उसको परमाणु छोटा इस प्रकार की सब कही कहा दिया गया वास्तव में तो आत्मा का स्वरूप ये व्यापक ही है दुर्लक्ष तो अभिप्रायण अणु बोल करके कहा गया ठीक है में नया इका मत निराशा आह तो नया एक जो कहते हैं आत्मा मानस प्रत्यक्ष होता है ये मत का निराश करने के लिए आगे कहते हैं स च जीव स्वयं प्रकाश तो स्वयं प्रकाश अर्थात ये मैं इसका लक्षण देते हैं अवेद्य सती अपुत्व अपरक्ष व्यवहार अपरक्ष व्यवहार योग्यत्म अवेद्य अर्थात आत्मा वेद्य नहीं है हम जितना भी उद्यम करेंगे आत्मा को जानने के लिए नहीं जान पाएंगे ये पहला बात है किन्तु अपरोक्ष होगा मैं ही हूं इस प्रकार की तो व्यवहार होगा और है ना नहीं जान पाएंगे यही स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश का अर्थ है कि दूसरा किसी उपाय से इसको जान नहीं जा सकता है मतलब और कोई जानेगा इसको नहीं जाना जा सकता है तारण्य का श्रुति प्रमाणयतीहधदारण्य मूल में स्वप्नावस्था अधिकृत अत्र अयम स्वयं ज्योति श्रुते है स्वप्नावस्था में कहा गया अत्र अत्र अथा स्वप्ने अयम पुरुष जीव ये स्वयं ज्योति स्वप्न अवस्था में जीवो जो सब अनुभव करता है उसके लिए कोई बाहर की ज्योति की आवश्यकता नहीं है स्वयं ज्योति बाहर की ज्योति अर्थात तो स्थूल जड़ ज्योति प्रकाश सूर्य चंद्र अग्नि इत्यादि तो नहीं इंद्रिय मनो इत्यादि भी वहां ज्योति नहीं है क्योंकि इंद्रिय तो चुप है और मनोह अंत करण तो स्वयं विषय बन गया है जो स्वयं विषय बनता है वो प्रकाश को कोटि में नहीं आएगा घट को हम देखते हैं प्रकाश का सहायता से घट स्वयं प्रकाश नहीं है तो इसी प्रकार की स्वप्न में जो अंतकरण रहता है वो स्वयं विषयाकार हो जाता है होने से अंतकरण और प्रकाश कोटि में नहीं रहेगा तो स्वयं ज्योति स्वयं ज्योति अर्थात इसका स्वयं प्रकाश है अर्थात तो साक्षी ही जानता है टीका में अयं पुरुष इति अने परमात्मा अभिहित इति ब्रह्म व्यवच्छेदार्थम उक्तम स्वप्न अयम पुरुष मूल में जो कहा अत्र अयं पुरुष स्वयं ज्योति अयम पुरुष कहने से पुरुष शब्द से परमात्मा लिया गया इस प्रकार की भ्रम न हो जाए इसलिए कहे स्वप्नावस्था में तो स्वप्न अवस्था ये परमात्मा का नहीं है स्वप्न अवस्था जीव का तो इसलिए अयम पुरुष शब्द से जीव को लेना है इस वैज्ञानिक में जो स्वप्न रहता है इसके विषय में वैज्ञानिक नो लोग तो कहते हैं की हमारा स्मरण अर्थात हमारा जो स्मृति है स्मृति वो लोग भी मानते हैं अर्थात संस्कार है संस्कार से स्मरण होता है जैसे जागृत में मनोराज्य होता है ऐसे स्वप्न एक, एक मतलब आधा सुसुप्ति मनोराज्य है जागृत में भी जब मनोराज्य करता है तो मनोराज्य में उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है ऐसे सपने में होता है ये दोनों को अर्थात वो अनिर्वचनीय उत्पत्ति वाले वैज्ञानिक लोग नहीं मानेंगे वो कहते हैं अर्थात तो ऐसे वो मन का जैसे जागृत में होता है ऐसे स्वप्न में होता है जागृत में बुद्धि थोड़ा दृढ़ रहता है वहां बुद्धि इतना शिथिल हो जाता है कुछ भी देखने से उसको विरोध नहीं कर पाता जागृत में बहुत बहुत जोर मनोराज्य चलेगा उसको विरोध नहीं करेगा तो कुछ भी चिंता करेगा स्वप्न में इस प्रकार हूँ बुद्धि शिथिल हो जाता है अच्छा जा। आगे ठीक है में वृत्ति आदि बहुत जड़त्व आसंख्य आह ये वृत्ति जैसा जड़ है ये जो स्वयं ज्योति कहा ये भी क्या ऐसे जड़ ज्योति है अथवा वृत्ति जैसा वृत्ति ज्ञान जैसा है तो इसके लिए मूल में कहते हैं अनुभव रूप से प्रज्ञान घन इत्यादि अनुभव रूप है ये अर्थात ये जड़ रूप नहीं है अच्छा ठीक है में विज्ञान मूर्तिर प्रज्ञान घन अर्थात विज्ञान स्वरूप है आगे टीका में यो यम विज्ञानमय है इत्यादि श्रुतिर आदि आदिपदा देया योये विज्ञानम प्राणेश्वर हृदय अंतर ये, ये ब्रेदरण तो ये सब श्रुति है वास्तविक आत्मा का स्वरूप ये भी कहते हैं आगे टीका मैं आत्मन स्व प्रकाश च सा विवरणे आत्मा स्वप्रकाश है ज्ञानूप नुभवूप अभवामी अश्रय व्यपदेश अतिर अगर आत्मा अनुभव स्वरूप होगा फिर अनुभवामी अर्थात अनुभव का मैं करता हूं करता अर्थात अनुभव रूप क्रिया का मैं आश्रय हूं ये उपदेश व्यापदेश नहीं बनेगा क्योंकि कहना चाहिए मैं अनुभव रूप हूं मैं अनुभव का आश्रय हूं इस प्रकार नहीं कहना चाहिए मूल में कहते हैं अनुभवामी थी व्यवहार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्यम आदाय उप अर्थात ये जो वृत्ति ज्ञान चिदाभास विशिष्ट वृत्ति ज्ञान का अर्थात मैं दृष्टा हूं इस प्रकार की वृत्ति ज्ञान मेरे से भिन्न है इसको जान करके कहता है कि अहम अनुभवा में अर्थात साक्षी से वृत्ति ज्ञान भिन्न है वृत्ति ज्ञान अर्थात वृत्ति प्रतिबिंबित तो चैतन्य चिदाभाष वृत्ति और चिदाभाष ये दोनों साक्षी से भिन्न है इसको लेकर के अनुभव शब्द कहा जाता है का तो बुद्धि मन को नियंत्रण करती तो कहीं एक स्थान पर बुद्धि मन को नियंत्रण करता है अभी देखिए बुद्धि मनो एक ही है नहीं फिर भी जब हमारा मन कहीं दूसरी जगह तत्का था उसका ऐसा <coughs> करना चाहिए करना चाहिए एक मन एक पर चलता नहीं ये करना चाहिए दूसरा कहता नहीं करना चाहिए तो ये नियंत्रण कहीं एक जगह बैठ के तो ऐसा उसको नियंत्रण कर सकता वो वास्तविक वो सत्ता एक ही है वही जब कुछ संस्कार के साथ संबद्ध होगा तब कहेगा तो मैं तो अर्थात तो ऐसे उल्टा करूंगा ऐसे उल्टा करूंगा वही व्यक्ति व्यक्ति अर्थात सत्ता वही सत्ता जब कुछ दूसरा विवेक युक्त संस्कार के साथ संबद्ध होगा फिर कहेगा ना ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं जब हम कहते ना हमने कुछ गलत कर दिया बाद में हमने अनुताप किया गलत जो किया अनुताप वही करता है तभी तो कैसा कहेगा कि ये दोनों अलग अलग है एक ही व्यक्ति वो कभी मनोरूप होता है कभी अर्थात बुद्धि रूप होता है और बुद्धि कभी दुर्बुद्धि रूप होता है कभी विवेक युक्त होता है तो अर्थात वही सत्ता एक ही है संस्कार जैसे उठता है उसी मुताबिक वो अलग अलग व्यवहार करता है बुद्धि मन को नियंत्रण करता जहां कहा जाता है अर्थात तो वहाँ हमारा विवेक युक्त अंतकरण अविवेक अंतकरण स्वाभाविक अंतकरण अर्थात तो पशु संस्कार वाला अंतकरण को नियंत्रण करता है एक ही वही है ये संस्कार के साथ होने से संस्कार रहता है संस्कार चित मतलब उसी में उसी में मन में हाँ क्या न उसी का सत्ता का अलो अलो को हम चार अलग अलग कार्यो को लेकर के चार भाग कर दिया ना चित्त अहंकार मान और बुद्धि सब मिलकर के एक ही गुटली उसी में संस्कार भी पड़ा है उसी में कर्तृत्व भाव भी उठता है मैं और उसमें विचार भी उठता है एक ही मैं भाव भी उठाएगा संस्कार भी उठाएगा और ये विचार को भी उठाएगा उठा करके ये सब तीनों को मिलाएगा मिला करके एक कर्तृत्व बोल करके पूरा चीज लाएगा तो कर्तृत्व लाने से किस प्रकार के संस्कार को उठाया तो इसका नियम को कुछ अलग है आपका अदृष्ट ये सब मतलब पुण्य पाप ये सब उठ करके किस प्रकार के संस्कार का उद्बोधन पड़ा है, है किंतु सब अर्थात कहते ना अपना थली में अपना थली में नहीं अपना पेट में पड़ा है जैसा कहते है अपना पेट में सब है कभी हमारा पेट से अच्छा एकदम ये निकला कभी एकदम कहते ना एसिड होकर के जलन भी निकला सब उसी अर्थात एक ही चीज में पड़ा है तो संस्कार भी उसी में है वही अंतकरण वृत्ति विशेष को लेकर अलग अलग नाम अलग नाम, नाम हो जाता है जिस समय में अहंकार वृत्ति होता है उस समय में ये विचार वृत्ति विवेक वृत्ति ये नहीं होगा किंतु तो अहंकार आवृत्ति विचार वृत्ति का आगे पीछे हो सकता है मैं अभी इसका ऊपर सोचूंगा अहंकार वृत्ति आ गया आगे विचार आरंभ हो गया बुद्धिवृत्ति आरंभ हो गया अथवा तो विद्धि वृद्धि वृद्धि हो करके कुछ विचार कर लिया आगे अहंकार वृत्ति उठ जाएगा कहेगा मैंने ऐसा विचार किया तो जब मैंने ऐसा विचार किया कहता है उस समय में वास्तविक ये की विचार करने का समय में अहंकार वृत्ति नहीं हो रहा था किंतु मैं उस समय में नहीं था ऐसा भी वो नहीं कहेगा इसलिए कहा जाएगा कि एक बार अगर अंतकरण सुसुक्ति से बाहर आ गया अहंकार वृत्ति सर्वदा रहेगा क्यों उसका नहीं था बोल करके कभी स्वीकार नहीं करेगा किन्तु वास्तविक कि अहंकार वृति सर्वदा होता है ऐसा बात नहीं है अगर होगा तो फिर अन्य वृति कैसे होगा किंतु उसका असत्व स्वीकार नहीं करने से माना जाता है सर्वदा है और अंतकरण अहंकार रूप से नहीं रह करके अन्य रूप से है तो अन्य रूप से होने पर ही मानता है मैं ही था तो अन्य अन्य वृत्ति ये हो सकता है और मनोवृत्ति होगा वही वास्तविक मनो और बुद्धि में हम क्या अंतर करते हैं मन जाऊंगा नहीं जाऊंगा खाऊंगा नहीं खाऊंगा इस प्रकार हम लोग का चलता है इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं अब तो ये मनो है तो वही ऐसे थोड़े बार होने के बाद कुछ संस्कार उठेगा उठ के कहेगा ना ना ये करने से ठीक है ये करने से ठीक है अभी संस्कार उठ करके कह देगा ना ना ये करना है अभी यह बुद्धि रूप हो गया फिर आगे कहा मैंने ऐसा निर्णय किया ये उनका रूप हो गया तो वही एक ही सत्ता जिस जिस रूप लेगा जहाँ वहां बहुत ही ज्यादा चलता है उसमें अधिक होता है क्यों होता <laughs> ये तो स्वामी जी इसमें एक्सपर्ट है बहुत भोगे हैं हम भी भोगे हैं हम थोड़ा बहुत पहले भोगे हैं स्वामी जी अभी फ्रेश फ्रेश भोगे आप ही है ना तो फिर हम वहाँ से ले जाके पेट में इसका अर्थ है कि आप नीलकंठ जाकर के आइए आपका पांव में दर्द होगा इसी प्रकार ये भी कुछ क्रिया होती है ना यहाँ जैसे यहाँ पाओ में दर्द हुआ ऐसे वहां होगा आप अगर रोज नीलकंठ जाकर के आएंगे 10 दिन के बाद आपको पाँव में और दर्द लगेगा आप अगर रोज इसको इतना दौड़ाएंगे आपको नहीं लगेगा महारे श्री को हम कितने महारे श्री थोड़ा धीरे धीरे घट जाएंगे इतना क्या अरे क्या को हमको कोई कठिन नहीं हो रहा है हमारा इसके लिए थोड़ी घुटने में दर्द हो रहा है जो ये तो महाराज जी का ये इतना चलने में उसका मतलब ये हो गया आदत हो गया इसको दिन भर महाराज जी चलाते रहेंगे तो उनको ये कुछ नहीं होगा तो हमारा बुद्धि है कि यहाँ बहुत अगर शक्ति जाएगा शरीर कमजोर कर देता है ना शक्ति तो इधर चला गया मारा जी कहे की यहाँ हमारा शक्ति खर्चा ज्यादा नहीं होता है हम जो साइकिल पहले चलाते हैं हमारा सारे शक्ति इधर चला जाता है जब बाद में चलाते हैं पसीना हो जाते हैं हम साइकिल चलाने के समय पहले बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता इसी प्रकार हम अभी पहले पहले चला रहे हैं तो चलाने से हमारे ग्रह हो जाता है तो बुद्धि इधर है कैसे दिमाग वही जो अंतर बुद्धि ना उसका तो तो उस समय तो में है अधिक कार्य के अगर हम उसको तो हाथ पाओ में लगाएंगे पार्ट है ना उसको वो एक स्थान हो गया ना हाँ। विज्ञान ऐसा साथ नहीं मानता कि पूरे में बोलता है विज्ञान बुद्धि का एक बात है ना अलग हाँ मतलब विज्ञान का चीज यहाँ थोड़ा अलग है वो जैसा कहता है की आता है यहाँ आलोक बुद्धि मतलब जो सूक्ष्म वो तो शरीर वो तो फिजिकल है ही नहीं, तो ही नहीं। बिज्ञान बिज्ञान है पूरा नहीं विज्ञान क्या क्या है यहाँ ये कंट्रोल सेंटर है वो भी मतलब कंट्रोल सेंटर है अर्थात जैसे वाचस्पति कहते हैं कि रश्मि आता है किंतु इंद्रिय भी जाता है इंद्रिय जाने का इतना यह सूक्ष्म है कि यह पता नहीं चलता इसी प्रकार के विज्ञान कहता है कि ये सारे सूचना यहाँ आता है वेदांत कहते है कि ये यहाँ आता है ये भी जाता है किंतु इतना सूक्ष्म है इंद्रिय इंद्रिय अतिद्रिय होने से विज्ञान उसको जान नहीं पाएगा इंद्रिय जाता है जैसे वो बाहर में होने वाला घटकाचस्पति जी कहते हैं इसी प्रकार कोई भी इंद्रिय ये ये भी जाते हैं ना सभी इंद्रिय जाते नहीं है वेदांत का मत में चक्ष ये दोनों इंद्रियो विषय देश में जाते हैं बाकी ग्राण और ये तो, ना रसना ग्राण और त्वर तो वहा घ्राण तो फिर भी चला जाता नाण तो नहीं जाता है इंद्रिय और ना घ्राण रसना तो ये तीनों विषय देश को नहीं जाते हैं और विषय देश को जाएंगे रसना इंद्रिय विषय देश को जाएगा आपका क्या रचना <laughs> तो, तो नहीं जा पाएगा घृण इंद्रिय नहीं जाता पुछ पुछ चला जाएगा वो क्या नया एक लोग भी कहते है न वायु आनी तो, तो नहीं वो तो ठीक है शब्द भी आता है है लेकिन उनका शब्दों वाला चला जाता ना वैसे ग्राण में जाए घर नहीं जाता है कहते हैं घर अगर जाएगा कभी होता है कि वायु विपरीत दिशा होने से नहीं आता है ना अगर घ्राण जाना चाहिए वायु अगर विपरीत दिशा आता है तो आपको जाना चाहिए नहीं ग्रहण करता इसलिए सब बहुत ज्यादा हम लोग एक पाठ चलते थे महाराष्ट्र चलाते थे ये सिद्धांत तो ऐसे संग्रह <laughs> एकदम हालत खराब होता था ये विचार ठीक है और कहते ना कि वो सब महाराषि कभी कभी अंतिम में कहेंगे ऐसा मिथ्या है विचार <laughs> ठीक है आगे एवं पदार्थ मूल में एवं तम पदार्थ निरूपित अधुना पदार्थयोर पदार्थक्य महावाक्य प्रतिपाद्यम अभीयते तत्त्वम पदार्थ ऐक्य तत्पदार्थ तोम पदार्थ का निरूपण हो गया अभी महावाक्य का कहेंगे अर्थात जो दोनों के बीच में ऐक्य करने वाला टीका में प्रज्ञानं ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मी तत्वसी अयमात्मा ब्रह्म इतम ऋग वेदादी महावाक्य प्रतिपाद्य अर्थात तात्पर्य विषयत् तो अभी इसको कहेंगे तत्पाद तो तो आदो शंका उद्भावती ऐक्य प्रतिपादन करने के लिए पहले शंका को कहते हैं मूल में नु ना हम ईश्वर इत्यादि प्रत्यक्षण तो मैं ईश्वर नहीं हूं क्यों नहीं हूं कहते हैं हमको अनुभव होता है मैं व्यापक नहीं हूँ मेरे पास सामर्थ्य नहीं है और इसी के आधार पर किंच है ना ज होना चाहिए ज य है ना य है नहीं नहीं नहीं पहले यहाँ नहाँ नहीं जब हम ज्ञ कहते हैं इसलिए जकार जकार ना तो इसलिए यहाँ जकार होना चाहिए अगर पहले यकार होता था, यरोनुनासिक हो करके होकर हो सकता है तो किंचना चाहिए किंच विरुद्ध धर्म आश्रयत्वादी लिंगे न प्रत्यक्ष मैं ईश्वर नहीं हूँ अनुमान से भी निश्चय होता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ क्यों किंचित ज्ञो मेरे में है ईश्वर में सर्वज्ञ है विरुद्ध धर्म आश्रय इसलिए दोनों एक नहीं है समय तो, तो इसका उच्चारण में करते हैं तो क्या है आर्य जिया जिया करते हैं हां करते हैं हमारे यहाँ पहले ये थे आचार्य उमेश्वर देव जी वो भी जिया उच्चारण करते हैं हम पहले पहले सुना जिया अच्छा हाँ ये बात ठीक है जिया करना चाहिए तो तो बोलते है कि आप गलत करते हैं। ये हमारे आलोकदास जी यहाँ थे वो कुछ एक उच्चारण ऐसा गलत किए सूत्र तो हम बोला भाई ये उच्चारण ये ऐसा नहीं है ना ऐसे होना चाहिए बोला अभी तो जो कहते हैं <laughs> बोला हम भाई हम भी ठीक तो है जैसे लोग उच्चारण करते हैं होने से ठीक है द्वा सुपर्णा इत्यादि श्रुतिया अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान श्रुति द्वा सुपर्णा सोजा सखाया कहते हैं द्वा सुपर्ण स्पष्ट कहते हैं जीव ईश्वर भिन्न है तो ये तीन प्रमाण दिए चतुर्थ द्वामौ पुरुष लोक क्षर साक्षर चर सर्वाणी भूताक्षर उच्य अक्षर तो <coughs> तो हो गया तो भूतानि और माया ये अक्षर हो गया इत्यादि स्मृतिया जीव पर भेदस्य परेदस्वगत जीव और अर ये भिन्न है तत्वमस्यादि वाक्य आदित्य यूप यजमान प्रस्तर इत्यादि वाक्यवद उपचरितार्थम पूर्व पक्षी इतना प्रमाण दे करके कहा कि इसलिए जीव और पर यह कभी एक नहीं होगा सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा तत्व वाक्य ये सब जो ऐक्य कथन करता है इसका फिर गति क्या होगी कहते आदित्य यूप यजमान हा प्रस्तर तो इस प्रकार की यह सब विरोधी गुणवाद तो ये सब स्तुति करने के लिए इत्यादि वाक्य पद उपचरित उपचरित अर्थो यसे उपचरित गौण ये सब गौण प्रयोग है टीका में आदि पदेन आदि अर्थात मूल में दिया अंतिम पंक्ति यजमान प्रस्तर इत्यादि और भी प्रमाण है इस, मतलब इसमें आदि आदिपदेन दुखी अहम् संसारी अहम् इत्यादि प्रत्यक्ष ग्राह्यम ना, ये आदि नहीं ना हम ईश्वर इत्यादि दिया ना प्रत्यक्ष उसके लिए आदि हो जाएगा अर्थात दुखी हम हम संसारी ईश्वर ये नहीं ईश्वर दुखी नहीं संसारी नहीं ये भी प्रत्यक्ष है ये आदि को लिया जाए प्रस्तर दर्भ मुस्टि यहाँ आगे कहेंगे टीका में दिया है दर्भ मुस्टि नीचे से चतुर्थ पंक्ति में टीका में यजमान भूतायम भूतायाष्ट ये प्रस्तर शब्द का अर्थ ये अर्थात वेदी बनाने से पहले दर्भ मुस्टिपुषा कुा को मुस्टि इतना करके उसको बांधते हैं और उसमें वो झाड़ू लगाते हैं उस उसमें सफाई करते हैं इसको प्रस्तर कहा जाता है और उसको बाकी है कि यजमान प्रस्तर अर्थात यजमान जैसे कर्मो के लिए उतना महत्वपूर्ण है ये प्रस्तर भी उतना महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं कि झाड़ू मार दिया बस कैसे कर दिया कर ये नहीं उतना महत्वपूर्ण है मूल में, में आदिपदेन दुखी अहम संसारी अहम इत्यादि प्रत्यक्ष पूर्व पक्षी जो जितना सो मूल में कहा उसको कहते हैं तत्व पदार्थ परस्पर भिन्नऊ विध धर्माश्रय विरुद्ध स्वभाव तेजस्तिमरव अनुमान दे दिया प्रत्यक्ष तो अनुभव होता है आगे अनुमान भी ये हो गया प्रसुति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया सामनम वृक्षव जाते तयरण्य पिपलम स्वाद्य अनशन अन्यो अभिचाकसी मुंडक द्वा सुपर्ण सुपर्ण डा प्रत्यय होने से ये सुपाशुलोक पूर्व सपर्ण छाड्याया जा तो सुप के स्थान पर डा आदेश हो गया सयुज सखाऊ सर्वत्र वृक्ष एक ही शरीर में दोनों परिशस्व जाते ये जाते धातु है धातु है स्वज संगे सस्व जाते संज को अच्छा ये को यंग लोगन लोकन यंग होकर के लुप हुआ तभी अभ्यास में आ गया स सो जाते दिवचन होने से यंग होने से ये लोप हो गया अनिदिता महलोपधाय से पर ही सस जाते धातु संज तभी रहा अभ्यास में आ गया स आगे धातु राशो सश्वज, वृक्षम वृक्षम शरीरम परि आलिंगने, जाते दोनों परस्पर को आलिंगन करके अर्थात तो अभिन्न होकर के तय अन्य तय अन्य दोनों का बीच में तो अन्य अर्थात जीव पिपलम कर्म स्वादु अति तो कर्मफल स्वादु स्वादु अर्थात तो उपलक्षण है कभी अस्वादु भी होता है दुख मिलने का समय और अन्योशन अभिचाकसित अन्य जो पर है वो अनस्नन वो कर्म फल का भोग नहीं करता है अभिचाकसि तो अर्थात तो ये पश्यति ये धातु है कस कस अर्थात तो ये भी ज्ञानार्थक धातु है तो अभ्यास में ये भी यंग लोग है अभ्यास में आ गया च च आने से फिर दीर्घो अभ्यास को दीर्घ हो गया अभी चाकसी तो पूर्व तो पक्षी कह रहा है ये तो दो अलग-अलग है, कहता है कि द्वास आगे हृत पिबंत सुकृत लोके गुहा प्रविष्ट परमे पराधे छाया तपो ब्रह्म विदो बदती पंचाग्नो ये चीनचिकेता तो त्रिनाचिकेत रितम पिबंतो रितम अर्थात कर्मफल रितम सत्यम सत्यम कहते हैं कर्मफल को क्योंकि भोग के बिना नाशन नहीं होगा ज्ञान हुआ तो हुआ नहीं तो रितम सत्यम पिता हुआ सुकृत सुकृत कर्मण लोके गुहा प्रविष्टो गुहा में गुहा क्या है कहते हैं परमे पराधे स्थान। स्थान। पर अदर्थ स्थान परम गुहा है अर्थात बुद्धि बुद्धि में दोनों ही प्रविष्ट है किंतु रितम पीवंतो दोनों तो नहीं पीते हैं, कहते एक पीने से भी जैसे क्षत्रि जीव उसमें कर्मफल भोग करने पर भी दोनों पीते हैं ऐसा कह दिया गया वो दोनों का वास्तविक स्थिति के है छाया आतपो तो एक हो गया छाया और आतपो ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे किन्तु उनका स्वरूप पूरा बिल्कुल अलग है ब्रह्मविद बदती और ये च पंचाग्नय ये त्रिनाचिकेता नाचिके, नचिकेता अग्नि का तीन बार ज्वलोचयन किए हैं अथवा जो पंचाग्नि उपासना करते हैं तो ऐसे लोग कहते हैं अर्थात ये लोग से ब्रह्म लोक प्राप्त करने वाले हैं अच्छा और उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा उदाहत तो ये अर्थात उत्तम पुरुषस्तु अन्य ये जीवो से वो कुछ अन्य है इस प्रकार के ये हो गया इतने सारे प्रमाण दे दिए प्रत्यक्ष अनुमान श्रुति प्रमाण दे दिए जीव पर ये भेद है भिन्न है आगे अर्थापति देते हैं सत्य भेदम बिना अनुपद्यमान सत्य भेद अगर नहीं होगा तो ये नहीं घटेगा क्या उपलभ्यम जीव से संसारित्व श्रूयम ईश्वर से असंसारित्व सत्य भेद के बिना जीव में उपलब्ध होता है संसारित्व और ईश्वर में सुना जाता है असंसारित्व सत्यभेद के बिना ये नहीं होगा तो किंतु हम नहीं कह पाएंगे कि ये नहीं हो ईष्टापति नहीं कह पाएंगे ये प्रत्यक्ष दिखता है <coughs> इसलिए सत्यभेद कल्पयती तो अर्थापति से सिद्ध होता है यदि जीव से परमात्म अभेद सर उपलब्धे अनुपलब्धि प्रमाण भी देते अगर से अभेद होगा तो हमको उपलब्ध होना चाहिए और हम ईश्वर इस प्रकार की उपलब्ध होना चाहिए न उपलभ्य अथो नास्ती निश्चयते प्रत्यक्षादि प्रमाण जीव ईश्वर भेद से अवगतवात पूर्व पक्षी सारे प्रमाण को दे करके कहा कि तो ये सब प्रमाण के द्वारा जीव ईश्वर का भेद अवगत होने से तत्व मस्यादि वाक्य ये फिर क्या कहेंगे कहते हैं उपचरितार्थम अर्थात गौणार्थम एवं कैसे आदित्य यूप यजमान प्रस्तर इत्यादि वाक्य पर ये दोनों दृष्टांत हुआ ऐसे तत्व मस्यादि ये भी केवल स्तुति करने वाला है यथा अनादित्य यूपे आदित्यवश युपा आदित्य नहीं है उसमें आदित्य का कल्पना अयजमान भूतायाष्ट च यजमान से उपचारस दर्भ जो है वो यजमान नहीं है उसमें हम यजमान का उपचार कर दिए गौण प्रयोग कर दिए दर्भमुष्टि कुशा का जो झाड़ू बनाते हैं छोटा सा तत्व इत्यत्र दर्भाना मुठि मुष्टि अर्थात हाथ में जितना आएगा यहाँ तक तो पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ सिद्धांत कहता है व्यावहारिक व्यावहारिक भेद आवेदक प्रत्यक्ष तत्वमस्यादि श्रुति तात्विक अभेद को कहते हैं पूर्व पक्षी इतने सारे प्रमाण दिखाया जहाँ भेद का कथन होता है इसलिए अभेद कथन करने वाले तत्वमस्यादि श्रुति ये सब बाद हो जाएंगे पूर्व पक्षी कहा सिद्धांत कहता है कि व्यावहारिक भेद को कहने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आप जितने सारे प्रमाण देखे सब व्यावहारिक भेद को कहने वाले और ये जो तत्व मस्यादि हो गये अभेद कथन करने वाले ये तो अभेद अभेदत्विक अभेद श्रुति तात्विक अभेद को कहता है आप जितने प्रमाण देश व्यावहारिक व्यावहारिकेद को कहते हैं तो एक व्यावहारिकेदिक अभेद अभेद इसमें विरोध कहाँ है तो विरोध अभाव आपका बात ठीक नहीं है मूल में न सिद्धांति पहले न किया न अर्थात प्रतिज्ञा किया कि आपका बात ठीक नहीं है टीका में सियाद विरोध विरोध आपात तो दिखता है श्रुत्या प्रत्यक्ष आशये न आद प्रत्यक्ष्यता आह विरोध आपात से दिखता है किंतु श्रुति से प्रत्यक्ष का बाध हो जाता है आदो प्रत्यक्ष्यता आह पहले प्रत्यक्ष बाध्य है प्रत्यक्ष में बाध्य योग्यता है इसको सिद्धांति पहले कहता है मूल में भेद प्रत्यक्ष संभावित करण दोष असंभावित दोष वेद जन्य ज्ञान बाध्यमान श्रुति के लिए हो गया कि श्रुति हो गया बाधक किसका बाधक होगा भेद हो जो भे, भेद का जो प्रत्यक्ष हो रहा है ये हो जाएगा बाध्य ये क्यों होगा क्योंकि संभावित करण दोष्य संभावित तो करण दोष हो गया जो प्रत्यक्ष भेद संभावित तो करण दोष प्रत्यक्ष भेद प्रत्यक्ष भेद क्यों दिखता है कहते हैं करण दोष कर्ण चाहे कोई बाह्य करण हो सकता है अंतः करण हो सकता है श्रुति में जो भेद पूर्व पक्षी दिखाया ये अंतः करण दोष से हुआ और बाकी अन्यत्र बाह्य बाह्यकरण दोष से भी हो सकता है यहाँ तो बाह्य बाह्यकरण दोष से नहीं आएगा अहम ईश्वर न प्रत्यक्ष अनुभव होता है यह सब अंत करण इसलिए ये सब जो प्रत्यक्ष भेद का ज्ञान हुआ ये सब संभावित करण दोष होने से इसमें असंभावित दोष बहुब्री है असंभावित दोषो यस्मिन वेदे ऐसा वेद जन्य जो प्रत्यक्ष भेद हुआ वो वो तो बाध्यमत्वाद हो जाएगा टीका में पूर्व पृष्ठ में है संभावित कर दोषा कर्ण में अपटुता ऐसे दोष हो जाता है तो दोषा इति संभावित करण दोषा तथा तो तस् तो तो तो तो तो संभावित करण दोषस्य ज्येन प्रत्यक्षे न एवं तद बाद उचित प्रत्यक्ष ये जेष्ठ प्रमाण है क्योंकि प्रथम वही होता है इसलिए जेष्ठ प्रमाण के द्वारा तद बाद तदि श्रुति का बाध उचित इति आशंक्य सिद्धांत कहता है कि ज्येष्ठत्म ही बाध्यत्व हेतु न बाधकताया पूर्व पक्ष कहा कि ज्येष्ठ होने से ये बाध करेगा सिद्धांत क्या था कि ज्येष्ठ होने से बाध्य होगा विपरीत बात क्यों कनियन ज्येष्ठ से रजत ज्ञान से बाद दर्शना बाद में जो होता है वो कानीय होता है मतलब कनय कनिय अर्थात छोटा युवा कनन कन अन्य तरह से युवा अल्प को परमे यमच इत्यादि होने से कन आदेश हो जाता है सुक्ति ज्ञान कनिय है और रजत ज्ञान ज्येष्ठ है पहले से हुआ था किंतु कनीय सा सुक्ति ज्ञान है ना ज्येष्ठ से रजत ज्ञान से बाद दर्शन तो जो बाद में आएगा वो बाधक होगा जो पहले है वो बाध्य है अन्यथा अगर जो बाद में आएगा वो बाध्य होगा फिर वो आ पाएगा जो बाद में उत्पन्न होने वाला वो पूर्व के द्वारा बाध्य होगा और फिर उसका उत्पत्ति कैसे होगा तो उत्पत्ति नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं अन्यथा तद उत्पत्ति असंभवत okay. जो कनिय है बाद में आने वाला है अगर वो बाध्य होगा तो उसका उत्पत्ति ही तद उत्पत्ति तद कनिष्ठ से okay. कनिष्ठ से उत्पत्ति असंभवत उसका उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगा और दूसरा चंद्रादि परिमाण ग्राही शास्त्र बाधा प्रत्यक्ष okay. चंद्र आदि का परिमाण है प्रादेश मात्र okay. और शास्त्र कहता है कि कहीं जोजन व्याप्त तो अभी अगर आप कहेंगे कि प्रत्यक्ष जेष्ठ होने से बलवान है तो शास्त्रवाद हो जाएगा प्रत्यक्ष तो बचपन से देखता है शास्त्र तो बाद में आता है तो शास्त्र के द्वारा ये प्रत्यक्ष बाद होना चाहिए अगर कहेंगे कि जेष्ठ प्रत्यक्ष बाद करेगा तो ये शास्त्रवाद हो जाएगा मूल में अन्यथा चंद्र अधिक परिमाण ग्राही ज्योति शास्त्र चंद्र प्रादेश ग्राही बाधापत्ते चंद्र प्रादेश मात्र ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्येष्ठ है तो ये अगर बाधक बनेगा ज्येष्ठ अगर बाधक बनेगा तो फिर चंद्र में अधिक परिमाण को ग्रहण कराने वाले जो ज्योति शास्त्र ये बाध हो जाएगा जा, पूर्व का आगे विचार के लिए पूर्व कहता है कि प्रत्यक्ष को आधार करके बाकी सब प्रमाण चलते हैं। अगर अभी प्रत्यक्ष हो जाएगा उपजीव्य अन्य प्रमाण हो जाएंगे उपजीवक अगर जो उपजीवक बाद में आएगा उपजीव्य प्रत्यक्ष को आश्रय करके अगर वो उपजीव्य प्रत्यक्ष को ही बाध कर देगा अर्थात अपना अर्थात तो अपना मूल उत्साह जन्म कारणों को ही तो नाश किया तो जन्म कारण को नाश करेगा तो फिर अपना स्थिति और कहाँ रहेगा बाद में आने वाला जो उपजीवक है उपजीव्य को नाश नहीं करना चाहिए तो बाद में आता है ये शास्त्र ज्ञान अगर ये प्रत्यक्ष को बाध करेगा तो फिर ये शास्त्र ज्ञान स्वयं का ही स्थिति नहीं रहेगा प्रत्यक्ष को बाध कर दिया अर्थात तो उपजीवक उपजीव्य को, को बाध नहीं करना चाहिए पूर्व मत है इसलिए न्याय में ये व्याकरण में वो कहते हैं ना नाम रामा, रामायण वहाँ देते हैं वो न्याय कहते हैं तद विघात सन्निपात विधि निमित्त तद तो अर्थात उसका विघात नहीं बनेगा सन्निपात विधि जो है सन्निपात अर्थात संश्लिष्ट लक्षण जिसको निमित्त बना करके जो आएगा वो उसका विघातक नहीं होगा इसको कहते हैं कि उपजीव का नहीं बनेगा ऐसे कहता है सिद्धांत कहता है कि न उपजीव्य विरोध उपजीव्य हो गया प्रत्यक्ष इसका कोई विरोध नहीं है क्यों उपजीव्य क्या कहता है धर्म भेद बोधक प्रत्यक्ष अर्थात तो प्रत्यक्ष कहता है कि मेरे में और ईश्वर में भेद है तो ये वास्तविक क्या कहता है कि मैं संसारी ईश्वर असंसारी मैं अल्प ईश्वर सर्वशक्तिमान ये धर्म का भेद को प्रत्यक्ष कहता है ये धर्मी का भेद इसके आधार पर नहीं हो पाएगा ये तो धर्म का भेद को कहता है सिद्धांत कहता है हाँ हम धर्म का भेद को मानते हैं प्रत्यक्ष धर्म का भेद को कथन करता है शास्त्र धर्मी का अभेद को कथन करता है इसलिए जो शास्त्र धर्मी का अभेद को कथन करता है वो प्रत्यक्ष जो धर्मी का भेद को कहता है उसके ऊपर ये आधारित तो नहीं है इसलिए प्रत्यक धर्मी अभेद कथन करने वाले शास्त्र के लिए धर्म भेद कथन कर बताने वाले प्रत्यक्ष उपजीव्य नहीं है शास्त्र अभेद कथन करता है कहा धर्मी में प्रत्यक्ष भेद को कथन करता है कहा धर्म में इसलिए दोनों के बीच में उपजीव्य उपजीवक भाव है ही नहीं एक धर्मी का बात कहता है कि धर्म का बात कहता है इसलिए ये उपजीव्य उपजीवक भाव नहीं है धर्म भेद बोधक प्रत्यक्ष धर्मी अभेद ज्ञान धर्मी अभेद ज्ञान कहा से होता है श्रुति से शास्त्र से इसके प्रति अनुपजीव्यवात तो प्रत्यक्ष जो धर्मभेद कहता है श्रुति से होने वाले धर्मी अभेद ज्ञान के प्रति उपजीव्य नहीं है मूल में पाक रक्ते घटे रक्त अयम न तो श्याम इति पाक हो गया होने के बाद रक्त बन गया रक्त होने के बाद पाक रक्ते घटे कहता है कि रक्तो अयम न तो श्याम तो अभी उसको पहले श्यामो ज्ञान हुआ था अभी रक्त ज्ञान हुआ तो ये धर्म में तो भेद हुआ किंतु धर्मी में भेद हुआ क्या कहता है स्वयं घट इति वैसा हुआ, हुआ तो क्यों यहाँ धर्मी में भेद नहीं हो गया कहते हैं पहले था श्यामत्व तो विशिष्ट घट अभी हो गया रक्तत्व तो विशिष्ट घट किन्तु हमको ज्ञान भी होता है स्वयं घट तो अभी विशिष्ट में किंतु भेद है और हम कहते विशेष अंश में तो भेद नहीं है स्वयं हम कह देते हैं जहां विशिष्ट में भेद है किंतु विशेष्य में भेद का बाद हो रहा है अर्थात विशेष्य में भेद नहीं दिख रहा है तब हम भेद को कहा बैठाएंगे फिर विशिष्ट में भेद है किंतु विशेष्य में भेद नहीं सिद्ध हो रहा है विशेषण में भेद को कहेंगे तो इसी को कहते हैं इति ही इति इति तो तो जहां ऐसे होता है ही इति हिंदी में चतुर्थ पंक्ति मूल में दिए ऊपर में विशेषण उपस तरह तो तो बीच तो तो में थोड़ा ये अर्थात गैप हो जाना चाहिए विशेषण ही विधि निषेध हो अलग पद हो गया विशेषणम उपसंक्रामतः सति विशेष्य बाद जहा विशिष्ट है और विधि निषेध विशिष्ट में हो रहा है सविशेषण अर्थात विशिष्ट विशिष्ट में विधि निषेध हो रहा है और विशेष्यद है सती विशेष्य में ये विधि निषेध नहीं हो पा रहा है वहां फिर क्या किया जाएगा विशेषणों में वो विधि को लगाना पड़ेगा तो यहाँ भी इसी प्रकार मूल में कहते हैं इति न्याय न जीव पर भेद ग्राही प्रत्यक्ष विशेषणी भूत धर्म भेद विषयत्व जो विशेषण है संसारितो असंसारितो सर्वज्ञ तो, तो, तो ये विशेषण का भेद को ही विषय करता है प्रत्यक्ष विशेष भेद को ये नहीं कह पाएगा टीका में तथा तो एवं भूत ज्ञाने सती एवं भूत ज्ञान अर्थात धर्म भेद ज्ञाने सती अभी धर्म भेद रक्त और पाक श्याम इस प्रकार के धर्म भेद कह दिया धर्म भेद ज्ञान होने पर भी धर्म्य भेदम आदा स्वयं घट इति ज्ञानम यथा अविरुद्धम ये होता है तो होने पर तदवत उसी प्रकार नाहम ईश्वर ज्ञान अनाम ईश्वर जीव में संसारित्व आसंग, मेरे में और ईश्वर में असंसारित्व ये भेद ज्ञान हो गया होने पर भी अहम ब्रह्म इति ज्ञानम ज्ञान होने के बाद अहम ब्रह्म ये होता है कहते तो पहले ज्ञान था नाहम ईश्वर अभी ये ज्ञान हुआ तो होने से यहाँ तो धर्मी अंश में अभेद हुआ धर्म अंश में तो भेद आगे टीका में यमाण उपजीव्य ज्येष्ठ्य प्रत्यक्ष अप्रमाण सर्व सर्वप्रमाण उपजीव्य ज्येष्ठ है प्रत्यक्ष <coughs> किंतु ये बाध्य हो जाने से भेद का विषय में प्रमाण नहीं बना अप्रमाण हुआ अतएव अनुमान प्रत्यक्ष जैसे प्रमाण नहीं हुआ भेद का विषय में इस प्रकार की अनुमान भी भेद का विषय में प्रमाण नहीं होगा अतएव न अनुमानम प्रमाणम अनुमान करेंगे जीवो ईश्वरों क्यों संसारित्व चेतन सती संसारित्व इस प्रकार की अनुमान ये सब अनुमान भी प्रमाण नहीं होगा क्यों आगम बाधा श्रुति के द्वारा बाधा होता है आगमे न तो बाधा ये ऐक्य कथन करता है इसलिए अनुमान से भेद सिद्ध नहीं होगा अनुमान से जो बात होता है भेद कहा जाता है अथवा कुछ कहा जाता है वो आगम के द्वारा बाद होता है ऐसे प्रमाण देता है सिद्धांति जैसे मेरु पाषाणमय पर्वतवाद विंध्यादिवत बिंध्य जैसा पर्वत होने से पाषाणमय हुआ मेरू भी पर्वत होने से पाषाणमय होगा पूर्व पक्षी का अनुमान तो सिद्धार्थी कहता है कि इत्यादि अनुमान यथा सौवर्ण कुलगिराजो मेरु इति आगमन बाधित तद्वत् आगम ये बात कहता है सर्वतः सौवर्ण सुवर्ण नौवर्ण कुलगिराज मेरू ये गुरुराज मतलब गिरिराज है कुल है अथा सभी का ये मुख्य है मेरु इत्यादि आगमे न बाधितम आगम तक द्वारा अनुमान बाध होता है ऐसे आदि श्रुति के द्वारा प्रत्यक्ष तो जी वो ईश्वर कैसे आगम है होगा ये योग सूत्र में व्यास जी कहे हैं भाष्य में ये अर्थात <coughs> क्या ये सुमेरु कहते हैं इसको पारु पारु तो ये तो पता नहीं किसी श्रुति का है या तो नहीं है पास में बोलते समय पास में आगम से बाधित होता है आगम कहने से ये तो निश्चय नहीं है निगम कहेंगे तो श्रुति निश्चय है तो आगम कहने से दोनों को ले सकता है आगम अर्थात परम्परागत आगतम तो होने से परंपरा से श्रुति भी आता है स्मृति भी आता है निगम कहने से निश्चय न गमन निगम अर्थात वो केवल सुनता तो आगम कहा गया <coughs> आगम विरोधी नास्ती पक्षी कहे गया कि आगम के साथ आगम का विरोध हो जाता है द्वा इत्यादि सब कहा गया ए, रितम पीबंतो इतने सारे आगम के साथ आगम बाद होता है मूल में काफी आगमांतर विरोध आगमन दूसरे आगम के साथ इसका विरोध नहीं है अर्थात अभेद कथन करने वाले श्रुति भेद कथन करने वाले श्रुति के साथ विरोध नहीं है ये क्यों नहीं है टीका में कहते हैं भेद से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ज्ञात तो ये तो प्रत्यक्ष से ज्ञात तो है शास्त्र से चास्त्र से वा, वाद अर्थ तो चास्त्र से अज्ञात तो ज्ञापक तो, तो जो प्रत्यक्षादि तो प्रमाण से ज्ञात तो है शास्त्र उसको तत्पर होकर के नहीं कहेगा अर्थात शास्त्र का उसमें तात्पर्य नहीं रहेगा अज्ञात ज्ञापक भेदवादी आगम तत्र तत्व तात्पर्य अभाव न भेद कथन करने वाले जो आगम है उनका भेद में तात्पर्य नहीं है क्योंकि भेद तो प्रत्यक्ष ग्राह्य है जो प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है श्रुति अगर उसको कहेगा तो इसको अनुवाद कहेंगे विरोध है गुणवाद्यात अनुवाद अवधारित अगर पहले से अवधारित ज्ञात है तो अनुवाद हो जाएगा तो भेद कथन करने वाले श्रुति तो अनुवाद हुआ इसलिए उसमें तात्पर्य नहीं है और तात्पर्य अभाव और त... आ, तो तात्पर्य नहीं है भेदवादी श्रुति का उसमें तात्पर्य नहीं है नहीं होने से ये सब अतात्पर्य वाला हो गया अतत्पर तो तो <coughs> श्रुति इसमें एक जो हर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो तब उसको अनुवाद माना जाएगा। अर्थात वहा तो विकल्प मानते है न जैसे अनुदिते जू होती उदित जू होती अतिरात्र गृहती नातिरात्रे सोड़ सीनम गृहनाती विरुद्ध बात दोनों ही सूची में आता है और यहाँ कोई मतलब तो होने का नहीं इसलिए का का किंतु ये जो कथन है इस प्रकार की नहीं हो पाएगा जहाँ तो दोनों ही से आता है बाद होने का कोई उपाय नहीं है बाद कब हो जाएगा प्रमाणांतर से ज्ञात हो नहीं है तो विकल्प होगा तो ये माना गया नाती रात्रश नाती अतिरात्रे वो सब दिए हैं विचार तो होने से ये भेद कथन करने वाले श्रुति ये सब अतत्परत्वात उनका तात्पर्य नहीं रहा नहीं रहने से तत्पर अभेदवादी आगमात दौरबल्यम दौरबल्या इसलिए तत्पर होकर के जो अभेद को कथन करने वाला श्रुति वो उससे ये अतत्पर जो भेद कथन करने वाले श्रुति ये सब दुर्बल हो जाएंगे मूल में तत्परा तत्पर वाक्य यो हो तत्पर वाक्य न्याय है कुछ वाक्य तत्पर है कुछ वाक्य अतत्पर है उसमें जो तत्पर है तात्पर्य वाला है वो बलवान हो जाएगा लौकिक सिद्ध लोक सिद्ध भेद अनुवादी लोक में सिद्ध भेद उसका अनुवाद करने वाले द्वासुपर्ण आदि वाक्य इसके अपेक्षा अपेक्ष उपक्रमोपसंगा आगे क्या है अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंग तात्पर्य निर्णय तो उपक्रम उपस आदि के द्वारा अद्वैत तात्पर्य विशिष्ट आदि तत्वमस्यादि वाक्य तो यहाँ तो अद्वैत तो कथन में तत्व मस्यादि वाक्य का अद्वैत तो कथन में तात्पर्य है क्यों उपक्रम तो उपक्रम कहा गया तो सदैव सौम्य इदम अग्र आगे तत्वमसी इस प्रकार की कहा गया उपक्रम उपसार अभ्यास भी बार बार हुआ तो उपक्रम उपस अद्वैत तात्पर्य विशिष्ट अद्वैत इसलिए ये बलवान होगा भेद कथन करने वाला श्रुति का बाध करेगा तो प्रत्यक्ष अनुमान ये सब का बाद तो सिद्धांति दिखा दिया। आगे अर्थापति विरोध इतिहास इतिहास नच मूल में न जीव पर ऐक्य विरुद्ध धर्माश्रय तो अनुपति तो भेद नहीं भेदम बिना विरुद्ध धर्माश्रय तो अनुपति बुरुपक्षी का विरुद्ध धर्माश्रय तो अन्य अनुपत्या जीव पर ओवर भेदम कल्पयती ऐसा कहा था तो सिद्धांत मतलब ये न चीव पर ऐक्य विरुद्ध धर्माश्रय तो अनुपत्ति जीव पर अगर एक होंगे तो विरुद्ध धर्म का आश्रय नहीं बनेगा ये बात नहीं है एक हो करके भी कल्पित विरुद्ध धर्म का आश्रय हो जा सकता है टीका मैं औधिक विरुद्ध धर्म अन्यथा सिद्धत् अर्थापति दिखा रहे हैं पूर्व पक्षी अर्थापति का तीन बाधक है तो अन्यथैव उपपत्ति अन्यथा अपि उपपत्ति अनुदयच अर्थापति का उदय ही नहीं होना और अन्यथा अपी इससे भी हो सकता है उससे भी हो सकता है जहां उससे भी हो सकता है अब कैसे इसको सिद्ध कर लेंगे और अन्यथा ए उपपत्ति तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ तो अन्यथा एवं औप उप, अधिक विरुद्ध धर्माश्रय ना अन्य अन्यथा सिद्धत्वात, अच्छा यहाँ अन्यथा अपी उपपत्ति लेंगे अन्यथा ए नहीं कहेंगे अर्थात रूपक्षी जो बात भी हो सकता है किन्तु औप धर्म से भी हो सकता है तो अर्थापति प्रमाण यह बात हो जाएगा मूल में शीत जल से औपाधिक औषणी आश्रयत्व जल किन्तु अग्नि रूपक उपाधिका संबंध से उसमें औष्णी आ जाएगा इसी प्रकार स्वभावत्व निर्गुणस्व जीव से जीव का स्वरूप निर्गुण है चैतन्य रूप है अंतकरणादि उपाधिक कर्तृत्वादि आश्रयत्व तो प्रतिभा सोपत्ते ण इत्यादि उपाधि बन जाएंगे तो कर्तृत्व का आश्रय हो जाएगा टीका जा, मेंग्निधर्म ननु अग्नि से जला दौ आरोपात प्रतीत तो छुट गया प्रो के आगे तो होना चाहिए प्रतीति पूर्व पक्षी यहाँ कहना चाहता है कि अग्नि में औषण्य है उसको जल में आरोप होता है ऐसे आप कहते हैं कि आत्मा में आरोप होता है कर्तृत्व आदि ये किसी का कर्तृत्व होगा जो आत्मा में आरोप करेंगे तो कहेंगे कि बुद्धि का कर्तृत्व तो बुद्धि का कर्तृत्व कब आएगा क्या बुद्धि अलग रहेगा तो उसमें कर्तृत्व आ जाएगा तो चीदा युक्त होकर के आएगा अर्थात आत्मा संबंध होने पर ही तो कर्तृत्व आया कैसा कहेंगे कि बुद्धि का कर्तृत्व से तो बनी तो अलग रह करके उसमें उष्णता है जल के साथ आने से उसका उष्णता अभी हमको निश्चय ही है बन्ही का उष्णता है जल के साथ आने से हम यह आरोप कर लेते हैं ऐसे बुद्धि कभी अलग रहे उसमें कर्तृत्व तो दिखे तब तो आत्मा के साथ जब सम्बन्ध होता है हम कहेंगे कि उसका कर्तृत्व तो इसमें आ गया अभी तो कर्तव्य तब अनुभव होता है जब दोनों साथ है तो कैसे कहेंगे आप ये कर्तृत्व तो बुद्धि का है ये आत्मा का नहीं है क्योंकि जब भी अनुभव हुआ दोनों साथ में है ना तो ये तो आत्मा का ही कर्तृत्व तो होगा अब कैसे कहते कि बुद्धि का कर्तृत्व तो आत्मा में आ जाएगा ये दृष्टान्त तो दार्ष्टांतिक दृष्टांत हो गया बन्ही बन्ही में उष्णता अलग देखे जल के साथ संबंध नहीं है तब तो कहते हैं जब दोनों साथ में आ गया उसका इसमें आ गया इसी प्रकार की बुद्धि आत्मा से कभी अलग है चिदाभाष रहित है उसमें कर्तृत्व ऐसा अगर दिखेगा तब जब संबंध होता है कहेंगे नहीं, नहीं बुद्धि का कर्तृत्व तो ना अलग देखे थे अभी आत्मा में आ गया इस पर प्रकार कह सकते हैं किन्तु कर्तृत्व तो तभी तो दिखता है जब दोनों साथ हुए तो साथ होने से कर्तृत्व तो दिखता है ये कर्तृत्व तो बुद्धि का कैसे कहेंगे क्यों ये आत्मा का नहीं होगा ये पूर्व पक्षी का शंका है टीका में ननु अग्नि अवसूण अच्छा अच्छा थकिया बुद्धि अच्छा चल पाएंगे और ये पूरा हो जाएगा नु अग्नि से ओष्ण्य जलाद आरोपात जल में आरोप आरोपात प्रती अत्र कस्य धर्म अत्र अर्थात आत्मनि जब कस्य ना से न अत्र कस्य धर्म से हाँ ठीक है अत्र अर्थात आत्मनि कश्य धर्म से धर्म से कही न आरोप आत्मनि कश्य धर्म आरोप इसी प्रकार इति आसंख्य मूल पूर्व पक्षी कहता है अच्छा इस प्रकार आशंका करके सिद्धांती कहता है यदि च चलाद अग्नि न औषण्यम आरोपितम अगर आप कहेंगे कि जल में अग्नि का औष्ण्य आरोपित है सिद्धांती कहता है तदा प्रकृत अपितुल्य अर्थात यहाँ भी आत्मा में बुद्धि का कर्तृत्व तो आरोपित है ये पूर्व पक्षी का मूल वाक्य हुआ सिद्धांतिका सिद्धांतिक वाक्य <coughs> प्रथम वाक्य हुआ आगे विचार पूर्व टीका में सिद्धांति इसको स्पष्ट कर देता है अपना वाक्य को अंतकरण धर्म से कर्तृत्वा देर भान संभवत अंतकरण का ही कर्तृत्व है वो भान संभवात आत्मा में भान हो जाएगा प्रकृत अपी तत्तुल्य तो जैसे अग्नि जल हुआ ऐसे अंतकरण और आत्मा हो जाएगा अंतकरण का कर्तृत्व आत्मा में दिखेगा ये सिद्धांति कह दिया पूर्व कहता है त्म तादात्म से एवं अंतकरण से कर्तृत्व आदि धर्मकत्व अंतकरण में कर्तृत्व आदि तभी आता है जब आत्मा के साथ तादात्म्य होता है चिदाभ विशिष्ट होता है आत्मा तादात्म्य अपन एवं अंत करण से कर्तृत्व आदि धर्मकत्वात्थ जब तादात्म्य नहीं है तो कोई कर्तृत्व नहीं है खोने से तद व्यतिरिक्ते अनात्मी क्वापि कर्तृत्वादे अप्रमित कथम आरोप तद व्यतिरिक्त तादात्म्य जब आत्मा के साथ नहीं हुआ तद तो तादात्म्य व्यतिरिक्ते तादात्म्य जब नहीं हुआ बुद्धि और आत्मा के बीच में जब तादात्म्य नहीं हुआ अनात्मा में कहा क्वापी कर्तृत्व अप्रमित्व तादात्म्य नहीं हुआ तो कोई भी अनात्मा में कभी कर्तृत्व नहीं देखा गया तो नहीं देखा जाने से कथम आरोप कभी आप अनात्मा में कर्तृत्व तो हो उसका आत्मा में आरोप करेंगे अनात्मा में कहीं भी कर्तृत्व तो देखा नहीं गया जब भी देखा गया तादात्म्य हुआ ये जो तादात्म्य हुआ ये कर्तव्य तो आप क्यों अंतकरण में मानते हैं तो दोनों मिले हुए हैं ये आत्मा कहीं तो? तो आप आप का ही कर्तृत्व तो क्यों इस प्रकार आपका आशंख्य इस प्रकार आशंका करके सिद्धांति परिहार करता है ठीका हमें यथा अच्छा मूल में सिद्धांते न सिद्धांत अपि अभाव आरोप प्रमाहित संस्कार कथम आरोप इति वाक्य पूर्व पक्षी का वाक्य है सिद्धांते कर्तृत्व से अपि अभाव सिद्धांत में कर्तृत्व कहीं भी नहीं है क्विद कहीं भी देखा नहीं गया नहीं होने से आरोपय प्रमा आहित संस्कार अभाव है जिसका अब आरोपण करेंगे कर्तित्व को उसको कहेंगे आरोप्य आरोप्य का प्रमा आपको है नहीं आरोप्य का प्रमा पहले हो तो फिर उसका संस्कार उद्भव होकर के अन्यत्र दिख जाएगा तो अगर वो आरोपियों का प्रमा तो पहले है नहीं नहीं होने से संस्कार नहीं बनेगा संस्कार नहीं बनेगा तो आरोप कैसे होगा सुक्ति में रजत का आरोप हो जाता हमको रजत का संस्कार है तो अगर ये संस्कार नहीं है तो कैसे होगा और संस्कार अप्रमा से होता है इति ये वाच्य टीका में यथा सूर्यादि किरण संपर्क अपि जलादिकं हमको जब जल दिखता है कोई प्रकाश का संबंध हो करके ना बिना प्रकाश से खाली जल ऐसे दिखेगा हम कहेंगे जल जो होता है वो क्या अभा शुक्लम स्वयं जल दिखेगा किंतु बिल्कुल में जल दिखता नहीं अगर उस तरफ गंगा जी में एक भी हल्का प्रकाश है कहीं कुछ जलता है तो अब इस तरफ से गंगा जी का जल थोड़ा दिखेगा और बिल्कुल कहीं नहीं है जहाँ कहते ना पावर फेल हो जाता है गंगा जी में कहीं दर्शन के लिए पावर फेल हो गया बिल्कुल पता नहीं चलता एकदम अंधार में तो ये कहते तो हैं जब भी हमको जल दिखता है तो प्रकाश के संबंध होकर के दिखता है सिद्धांत तो कहते हैं कि देखिए सूर्यादि किरण संपर्क प्रतीयमान जलाधिकम तो होने पर भी ये जो जलादि अभी है वो सूर्य में नहीं है वो गंगा जी में ही है प्रकाश का संबंध होने पर ही जल दिखेगा किंतु तो ये जल प्रकाश का स्थान पर नहीं है ये तो जल का आधार पर है न तो सूर्य आदि निष्ठ तथा तो आत्म संबंधात प्रतीयमान कर्तृत्वादीकम अंतकरण न आत्मनिष्ठम जब भी दिखेगा दोनों साथ मिल करके दिखेंगे तब भी जो जहाँ होना है उधर ही होगा इसी प्रकार के आत्मा अंतकरण मिलने पर ही कर्तृत्व दिखता है तो ये कर्तव ये अंतकरण में ही होगा तस्य कु सिद्धांति हेतु देता है क्योंकि आत्मा कूटस्थ अगर ये नहीं होगा कूटस्थ प्रमाण नहीं होगा तब तक तो फिर सिद्धांतिका का ये वाक्य को प्रमाण नहीं करवा पाएगा आप एक जगह में दृष्टांत दे करके अन्यत्र घटा देंगे ऐसा नहीं होगा यह विचार भी हो सकता है संशय रहेगा आत्मा कूटस्थ है ततः पृथक क्वापी अप्रमित कर्तृत्वादे आत्मनि आरोपे नास्ती बाधकम पृथक क्वापि कूत्र अप्रमित कर्तृत्वादेय कर्तृत्व कहीं भी पृथक प्रमित नहीं हुआ है अर्थात कहीं भी कर्तृत्व तो देखा नहीं गया प्रमाण से नहीं जाना गया नहीं होने पर भी आत्मनी आरोप है नास्तीवादक फिर भी आत्मा में आरोप हो जाएगा तत्र आरोप्य गोचर संस्कार मात्र से अब सिद्धांत कहता है कि आरोप्य गोचर संस्कार आरोप्य को गोचर बनाने वाले जो संस्कार वही हेतु है वो संस्कार प्रमाण से होना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है पूर्व में आरोप किया था आरोप का जैसे हम पहले रजू में सर्प देख लिए थे वो संस्कार हुआ दोबारा फिर रजू में सर्प देख सकता है तो होने से इस प्रकार अर्थात तो कहीं प्रमाण से सर्प देखेगा जो कहते हैं ना आजकल बालक कहा सर्प देखते हैं तो मिलता ही नहीं केवल पिक्चर में देखते हैं अथवा कहीं छवि इत्यादि सब देखते हैं फिर भी सर्प का अतिहास हो जाता है ये सिद्धांति मूल में कहते हैं लाघ आरोप्य विषय संस्कार आरोप्य विषय संस्कार पूर्व पक्षी क्या कहा था ऊपर वाक्य में आरोप्य प्रमा आहित संस्कार सिद्धांत कहते हैं प्रमाहित संस्कार की आवश्यक नहीं है लागव है न संस्कार मात्र आरोप विषय को संस्कार उतना सही हो जाएगा वो संस्कार प्रमा से हुआ ऐसे आवश्यक नहीं है शंकरं ओम शंकर शंकरचार्य के पिता वंदे